श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पैंतीस दो जून अठारह सौ तिरासी रामचंद्र दत्त के मकान पर श्री राम देव सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय की गली में रामबाबू का मकान है रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट भक्त हैं वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे उन्होंने स्व धन से यह मकान बनवाया था इस मकान में श्री राम देव कुछ एक बार आए थे इसीलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के समान महान पवित्र है रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञानपूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते और कहते थे राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है कितनी सेवा करता है उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है नित्य गोपाल लाटू तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे इन्होंने उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था इसके सिवा उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी रामचंद्र श्री रामकृष्ण को वैशाख की पूर्णिमा को जिस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ले आए थे प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन वे उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे रामचंद्र के प्यारे शिष्यवृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है श्री राम कृष्ण आएंगे आपके लिए रामचंद्र ने श्रीमद्भागवत की कथा का प्रबंध किया है छोटा सा आंगन है परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है वेदी तैयार हुई है उस पर कथक महोदय बैठे हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री राम कृष्ण यहाँ आ पहुँचे रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रथ को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया चारों ओर भक्त और पासी मास्टर बैठे हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी विश्वामित्र बोले महाराज तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो वह महादेव का स्थान है चलो तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मी सहब्या और तुम्हारे पुत्र को वहाँ पहुँचा दे वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना यह कहकर राजा को सांस ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चले काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो और रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं कथक महोदय कथा कहते हैं राजा हरिश्चंद दक्षिणा नहीं दे पाए इसलिए उन्होंने रानी सैब्या को भेज दिया पुत्र रोहितास को भी सैब्या के साथ चला गया कथक महोदय ने सैब्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहितासों के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही उस अंधकारा छन्नकाल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था गृहस्वामी वृद्ध ब्राह्मण सैया त्याग कर नहीं उठे पुत्र के शव को गोद में लिए सैब्या अकेले ही शमशान की ओर चल पड़ी बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा जाती थी वह भी शोका कुल रोती हुई चली जा रही थी पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न होने पाई इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चंडाल को बेच डाला था वे शमशान में चंडाल बने बैठे थे कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे कितने ही शव जल रहे हैं कितने जलकर कर भस्मीभूत हो गए हैं घोर अंधेरी रात में शमशान कितना भयावह दिखाई दे रहा है सैभ्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो जिसका हृदय विदीर्ण न हो सभी स्रोतागण रो पड़े श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं बिल्कुल स्थिर हैं केवल एक बार आंख के कोने में एक बुंद आंसू छलक उठा पर आपने उसे पोत डाला आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया अंत में रोहिताश्व को जीवन दान सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राजप वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की श्री कृष्ण बहुत समय तक देदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे चारों ओर भक्त मंडली बैठी है कथक भी पास आकर बैठ गए श्री रामकृष्ण कथक से बोले कुछ उद्धव संवाद कहो मुक्ति और भक्ति गोपी प्रेम कथक कहने लगे जब उद्धव वृंदावन आए गोपियाँ और ग्वाल बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए सभी पूछने लगे श्री कृष्ण कैसे हैं क्या वे हम लोगों को भूल गए क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं यह कह कहकर कोई रोने लगा कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था जहाँ पर धेनु का सुर और वहाँ पर शकटासुर का वध किया था इस मैदान में गौों को चराते थे इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे उद्धव बोले आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं वे साक्षात नारायण हैं उनके सिवा और कुछ नहीं है गोपियों ने कहा हम यह सब नहीं समझ सकती लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम हम तो केवल अपने वृंदावन विहारी कृष्ण को जानती हैं जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए हैं उद्धव फिर बोले वे साक्षात नारायण हैं उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता जीव मुक्त हो जाता है गोपियों ने कहा हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती हम तो अपने प्राणवल्लभ कृष्ण को देखना चाहती हैं श्री राम कृष्णदेव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले गोपियों का कहना सत्य है यह कहकर वे अपने मधुर से गाने लगे गाने का आशय है मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता पर शुद्ध भक्ति देने में कातर होता हूँ जो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं वे पूज्य होकर त्रिलोक जयी होते हैं सुनो चंद्रावली भक्ति की बात करता हूँ मुक्ति तो मिलती है पर भक्ति कहाँ मिलती है भक्ति के कारण मैं पाताल में बलि राजा का द्वारपाल होकर रहता हूँ शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता भक्तों के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ श्री राम कृष्ण कथक के प्रति गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति निष्ठा भक्ति व्यभिचारणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो ज्ञान मिश्रित भक्ति जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं वही परब्रह्म हैं वही राम वही शिव वही शक्ति हैं पर प्रेम माँ भक्ति में उस ज्ञान का सहयोग नहीं है द्वारका में आकर हनुमान ने कहा सीता राम के दर्शन करूँगा भगवान रुक्मिणी से बोले तुम सीता बनकर बैठो अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है पांडवों ने जब राजसु यज्ञ किया उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे विभीषण बोले मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे तब विभीषण ने राजमुकुल धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को शास्त्रांग प्रणाम किया किस प्रकार जानते हो जैसे घर की बहू अपने देवर जेठ ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है पैर धोने के लिए जल देती है अंगोछा देती है पीड़ा रख देती है परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है इस प्रेमा भक्ति में दो चीज़ें हैं अहमता और ममता यशोदा सोचती थी गोपाल को मैं न देखूंगी, तो और कौन देखेगा मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है और ममता मेरा कृष्ण मेरा गोपाल उद्धव बोले माँ तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं वे संसार के चिंतामढ़ी हैं वे सामान्य वस्तु नहीं हैं यशोदा कहने लगी अरे तुम्हारे चिंतामढ़ी कौन मेरा गोपाल कैसा है मैं पूछती हूँ चिंतामढ़ी नहीं मेरा गोपाल गोपियों की निष्ठा कैसी थी मिथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी यह पगड़ी बांधे राज्यवेश में कौन है इसके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम विचारनी बनेंगी हमारे मोहन मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्राणवल्लभ कहाँ है देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है वृंदावन का भाव ही दूसरा है सुना है द्वारिका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे राधा को नहीं चाहते भक्त कौन श्रेष्ठ है ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति श्री कृष्ण ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं यह ज्ञान तीन मित्र जंगल में जा रहे थे सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ एक आदमी बोला भाई हम सब आज मरे दूसरा आदमी बोला क्यों मरेंगे क्यों आओ ईश्वर का स्मरण करें तीसरा आदमी बोला नहीं ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें वह ज्ञानी था वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा आओ पेड़ पर चल बैठें उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था स्नेह ममता का भाव आया था तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट ना हो उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की भक्तों ने बड़े आनंद के साथ प्रसाद पाया